गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है ख वो बच्चों का खेल सीखो सबक जवानों देखो रेल बच्चों का खेल सीखो सबक जवानों जवानो। सर पे है बो सीन में लब पे धुआए एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार लीजिए साहब सोमवार की सुबह फिर आ गई और हम फिर एक बार आपके साथ हैं जाड़ा पड़ रहा है हां हां साहब हैदराबाद में भी जाड़ा पड़ रहा है और आप में से जो लोग उत्तर भारत में हैं, वो तो जाड़े की त्रासदी झेल रहे हैं देखिए साहब हालांकि मुझे जाड़े को त्रास कहते हुए ना थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिन्हें जाड़ा वास्तव में अच्छा लगता है आप सोचेंगे क्यों अच्छा लगता है अरे भाई इसलिए अच्छा लगता है कि जाड़े में बिस्तर में घुसकर कर पड़े रहने में जो मज़ा आता है न वो गर्मियों में पंखे के नीचे लेट भी नहीं आता है गर्मियों में मन करता है कहीं खुली जगह पर रहो कहीं ऐसी जगह रहो जहाँ पर हवा लगे और जाड़े में मन करता है बंद कमरे में लिहाज के अंदर मुंह छुपाकर आराम से पड़े रहो देखिए साहब मेरी बात को काटने के लिए मेरे दुश्मन यानी कि निंदक बहुत ही करीब हैं। वो जो कहा जाता है ना निंदकते तो तो हाँ, हैं आंगन तो क्योंकि खाने में बड़ा मजा आता है मगर वो काम रजाई में आप नहीं कर सकते मूंगफली की अच्छी याद दिलाई साहब मूंगफली खाने का मजा भी जाड़े में ही है और आपको सच बताऊं मूंगफली खाने का मज़ा जाड़े में जो है मूंगफली वो मूंगफली वाले का नमक मुझे पता नहीं साहब वो नमक में क्या क्या मसाले मिलाते हैं मैंने तो भाई इतनी तरह से वो नमक बनाने की कोशिश की मगर आज तक वो मूंगफली वालों का नमक का मुकाबला तो मैं नहीं कर सका वैसे आपको एक बार बताऊं मैं एक बार रानी गया और रानी में आप जानते हैं मूँगफली के साथ क्या मिलता है गुड़ वहां पर मूंगफली और गुड़ खाया जाता है तो मैं तो यह समझ सकता हूं देखिए जब मैंने पहली बार मूंगफली और गुड़ खाया ना मुझे कुछ ज्यादा मजा नहीं आया मगर अब मैं ये समझता हूं कि शायद मूंगफली और गुड़ जो है ना वो गुड़ की पट्टी का एक रूप है आपने गुड़ की पट्टी खाई है साहब गुड़ की पट्टी जो है ना वो बहुत जहरीली चीज होती है सच में अगर जहर का इस दुनिया में हल्दीराम की भुजिया के बाद कोई रूप है तो वो गुड़ की पट्टी का है क्योंकि उसको खाना आप रोक ही नहीं सकते परेशानी ये होती है थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और करते करते चलता जाता है अरे साहब क्या मौका आ रहा है मकर संक्रांति का ओह अब तो गुड़ की पट्टी रा, रामदाने की पट्टी लड्डू लाई के लड्डू अरे भाई आप मुझे कहा जाड़े से ले आई रामदाने की पट्टी पर और मेरे जैसा व्यक्ति हो oh, हो oh, oh, oh. मुझे तो अब इन सब दिलचस्प चीजों से से हटकर वापस मौसम पर जाने का मौका ही नहीं मिल पा तो रहा है आधे दर्जन ज़्यादा डिब्बे आपने मिठाई के के ये वो के लिए हर समय रखे हैं इसके बाद हम तिलका बनाए कि ना बनाए हम इस पड़े हैं <laughs> मैं कोई रेसिपी निकाल कर आपको देता हूँ तो साहब जाड़े का मौसम हो और आपसे बातें करने का अवसर मिल जाए वाह वाह लगता है सोने पर सुहागा हो गया तो साहब आज की बात जब आपसे करने बैठा हूं ना तो मुझे याद आ रही है उन ट्रेन यात्राओं की, जो कि जाड़े के मौसम में करने का मौका मिला फिर मैंने सोचा कि भाई ट्रेन यात्राओं की बातें ही करनी हैं, तो वो बातें इतनी सारी है कि उनको एक एपिसोड या दो एपिसोड में करना तो संभव नहीं है तो चलिए मैंने सोचा कि चलिए आपसे ट्रेन यात्रा एक ट्रेन यात्रा दो ट्रेन यात्रा तीन करके बातें शुरू करूंगा तो आज ट्रेन यात्रा एक यानी कि ट्रेन यात्राओं के बारे में बातें करने का पहला मौका सबसे पहले तो सब मुझे वो ट्रेन यात्राएं याद आती हैं जो कि परिवार वालों के साथ यानी कि माता पिता के साथ और बचपन में की गई ट्रेन यात्राएं थीं आज के ज़माने में शायद उन यात्राओं को जो आधुनिक युग के बच्चे हैं बच्चे नहीं युवा हैं और अब तो अधेड़ भी हैं उनके लिए भी उन ट्रेन यात्राओं की परिकल्पना करना भी मुश्किल है मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ट्रेन में खिड़की के रास्ते प्रवेश करके यात्रा करने के बारे में सुना है हाँ साहब हमको एक यात्रा याद है उस जमाने में मेरठ से बरेली आया करते थे मुझे ये तो नहीं याद है कि कौन सी ट्रेन होती थी मगर पिताजी और माताजी लेकर के आते थे साहब हम लोग मेरठ से बरेली आते थे और बरेली इसलिए आते थे क्योंकि पिताजी मेरठ में नौकरी करते थे और बरेली में हमारा घर था वहाँ पर हमारी दादी बुआ चाचा वगैरह वहीं रहते थे और ऑफ कोर्स हमारे नानी का घर भी वहीं पर था तो मैंने शायद आपको बताया होगा हमारे दादी और नानी का घर लगा लगा है एक दीवार का फर्क है दोनों में तो कहानी वो वाली कहानी तो आपको पता ही होगी नहीं पता होगी तो आप कभी मुझसे पुनः पूछ लेंगे तो मैं बता दूँगा तो साहब मेरठ से बरेली आना आह उस यात्रा की यादें सिर्फ इतनी सी हैं क्योंकि उस वक्त शायद मेरी उम्र काफ़ी कम थी तो इसलिए उन उस यात्रा के बारे में बहुत ही फ्लीटिंग सी बातें याद हैं जैसे ये याद है कि उस जमाने में हम लोगों को खिड़की से आ, अंदर घुसा दिया जाता था क्योंकि ट्रेनों में इस कदर भीड़ होती थी कि दरवाजे से घुसना तो मुश्किल था और खास तौर से बच्चों का और साहब हम लोग के पास में टीन के बक्से जरूर होते थे ये भी तो याद दिला खिड़कियों में अरेखें नहीं, अरे, नहीं होती थी इसीलिए थे सलाखें होती तो क्या टुकड़े टुकड़े करके भेजे जाते <laughs> तो course, में, हाँ ये बात बतानी जरूरी है क्योंकि खिड़कियों में सलाखें होती ही नहीं थी और साहब ऐसे में मुझे याद है कि जाड़े के दिनों में वो खिड़की में दो आ, दो कवर हुआ करते थे एक शीशे का और एक लकड़ी का तो हम, लोग जो बच्चे होते थे, हम लोगों की शौक ये होता था कि हमें खिड़की के पास जगह मिले और साहब खिड़की के पास अगर जगह मिले तो खिड़की भी खुली होनी चाहिए और अगर खिड़की खुली है तो जाहिर है कि हम लोग अपनी गर्दनें तो बाहर निकालते ही थे और और याद है चलती गाड़ी में कोयले के छोटे-छोटे टुकड़े हाँ, गर्दन बाहर निकालते थे और उसके बाद वो वाला इंजन अरे मतलब वाश पे इंजन जो होते हैं ना वो काले वाले हाँ हाँ अरे भाई तो हिंदी ही बोल रहा हूँ स्टीम इंजन बोलूंगा तो आप मान जाएंगी चलिए साहब तो हिंदी में स्टीम इंजन तो तो स्टीम इंजन जो था वो चलता था भैया अगर आपको कहीं किस्मत से वो अप डायरेक्शन वाली सीट में खिड़की के पास जगह मिल गई तो क्या होता था गर्दन बाहर निकाली और दो मिनट के बाद रोते हुए गर्दन अंदर आ जाती हाँ? थी। क्यों क्योंकि आंख में कोयला पड़ चुका होता था और हम सब लोग एक्सपर्ट हो गए थे कोयला निकाल और उसके बाद अक्सर तो ये भी हुआ है कि या तो माता पिता की नजरें बचाकर किसी बगल वाले से कोयला निकलवा लिया या कभी कभी खुद ही कोयला निकाल लिया इतने बड़े बड़े टुकड़े होते थे कोयले के मुझे तो लगता है साहब कि वो शायद कोयला ज़्यादा होता है क्या <laughs> <laughs> तो साहब वो कोयला पड़ना उसके बाद कभी कभार ये भी होता था कि झाड़ा लग रहा होता था बहुत। तो साहब खिड़की बंद कर दी जाती थी अब भैया उस समय सीधी बात यह होती थी कि अगर खिड़की बंद ही करनी है तो शीशा गिरा लो मगर लकड़ी वाला ना बंद करो मगर माता पिता या जो बड़े लोग होते थे वो यही कहते थे कि ना शीशे से ठंडा अंदर आती है इसलिए लकड़ी भी गिरानी पड़ेगी साहब बहुत बाद में समझ में आया कि अगर वहीं पर दो शीशे होते ना तो शायद ठंड अंदर नहीं आती क्योंकि कहा यही जाता है कि अगर आपको जाड़े से बचना है ना तो चाहे पतली पतली ही सही मगर दो चादरें ओढ़िए क्योंकि एक कपड़ा ओढ़ने से चादर में से ठंडक तब भी अंदर आती रहती है इसका एक फिजिक्स का रीजन है जो कि हाँ हाँ लीड़, वो अभी लीड़, नहीं लीड़, बताने लीड़, जा रहा हूँ अच्छा ओके ओके ठीक है साहब चलिए वो बात नहीं करूँगा बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ना पढ़ाने की आदत सी पड़ हाँ, गई है हम देख रहे हैं। ठीक है चलिए साहब कोई बात नहीं तो आपको बताएं याद आती है वो वो यात्राएं जो कि उन लोगों के साथ किया करते थे और साहब उन यात्राओं में एक और मजा आता था थोड़ी ही देर के बाद कुछ खाना है। थोड़ी देर के बाद कैसी बात कर रहे हैं घंगोर पाप की बात कर दी। अरे भैया हम लोग घर से भरपूर खाके निकलते थे ट्रेन में बैठते ही खाना अरे भाई मैं नदीदे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी बात कर रहा था अब आप नदीदे ही कहलाए जाएंगे मगर होता हमारे साथ यही था घर से निकले अच्छा घर का दरवाजा ताले के साथ में शोभा बढ़ाना शुरू करता था अगर बाय रोड कार से जा रहे कार में बैठे किसी प्रकार से और कार चली नहीं भूख लगी है तो तो साहब हम अभी रेल यात्राओं जोड़ी इसी को कहते हैं एक नदीदेपन वाली पत्नी और एक नदीदा पति नदीदा मीठे वाला नहीं उस जमाने में ऐसा नहीं था ऐसा उस जमाने में ये था उस जमाने में मीठे नमकीन का सवाल नहीं था उस जमाने में यह था कि कुछ भी खाना है ओके। अब साहब तो आपको बताएं वो जो खाने का एक एक सिलसिला शुरू होता था वो मुश्किल से खत्म हो पाता था यात्रा पूरी होने तक <laughs> चलता ही रहता था अब साहब एक तो वो यात्राएं उसके बाद आपको बताएं साहब उस जमाने में हमें तो नहीं याद आता है कि कोई रिजर्वेशन नाम की चीज होती नहीं होता हमने नॉर्मली मुझे पता नहीं रिजर्वेशन का सिलसिला कब से शुरू हुआ ये तो मैं शायद इंटरनेट पर खोजूंगा तो मुझे कहीं मिल जाएगा आप भी खोज कर देखिएगा अब अगले किसी एपिसोड में इसके बारे में बात करेंगे तो सब नॉर्मली जो था वो ऑर्डिनरी डब्बों में यात्रा होती थी बहुत समय के बाद मुझको ये ख्याल है कि एक बार हम लोग बरेली से आ रहे थे और बनारस आना था और ऐसा ही कोई यात्रा थी जो कि आपको बताएं साहब एक ट्रेन होती थी पंजाब मेल अभी भी शायद होती है अभी भी शायद होती है पंजाब मेल ट्रेन अमृतसर से चलती है और हावड़ा तक जाती है हमारे साहब दो स्टेशन यानी कि बनारस और बरेली दोनों ही उस ट्रेन में पड़ते हैं और उनका यात्रा का समय जो है ना वो लगभग पूरे दिन का है पूरे दिन का इसलिए बता रहा हूँ कि जब वो ट्रेन बनारस से बरेली जाती है तो उस समय लगभग नौ या दस बजे बनारस से चलती थी और आठ बजे के आसपास बरेली में आप उतर सकते थे उसी तरह से बरेली से शायद सुबह सात आठ बजे चलती थी और शाम को चार या पांच बजे बनारस पहुंच शाम को पांच बजे के आसपास शायद बनारस पहुंचती थी तो मतलब पूरे दिन की यात्रा होती थी हम लोग बनारस में आकर रहने लगे थे और बरेली का आना जाना लगा ही रहता था मुझको आज भी याद है साहब वो एक यात्रा जिसमें कि हम लोग बरेली से आ रहे थे और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि खाने का सिलसिला तो शुरू हो जाता था मगर उस जमाने में उस यात्रा में मुझको याद है कि हम लोग टू टायर में बैठकर आए थे आप सोच रहे होंगे टू टायर वो एसी टू टायर नहीं था वो सेकेंड क्लास का टू टायर था यानी कि उसमें नीचे बैठने वालों के लिए सीट होती थी और उसकी जो ऊपर वाली बर्थ होती थी वो स्लीपर होती थी तो आप अपने लिए स्लीपर बर्थ भी बुक करा सकते थे और बैठने वाली बस मगर दिन की यात्रा में स्लीपर का कोई मतलब नहीं होता जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी पंजाब मेल ट्रेन जो थी वो तो दिन की ही यात्रा थी तो साहब बरेली से हम लोग शायद सुबह चले होंगे और उसके बाद रास्ते में खाते पीते चलते हुए बरेली से हम लोगों के पास एक टिफिन कैरियर था अच्छा खासा बड़ा टिफिन कैरियर जिसमें कि सब्जी में शायद आलू की सब्जी और पूड़िया कुछ अचार इस तरह की चीजें उपलब्ध थी अब रास्ते में खाया पिया गया उसमें कुछ मिठाइया भी थी क्योंकि उसमें चार डब्बों का टिफिन कैरियर हाँ। था उसमें से एक डब्बे में अब साहब मौसी के यहां से आ रहे थे तो मिठाई तो लेकर आनी ही थी okay. अब साहब हम लोग लेकर के चले और उसी के साथ में वो टिफ़िन कैरियर और एक सुराही सुराही hmm. पानी पानी हाँ. ये गर्मी के दिन थे एक सुराही पानी, और एक और थैले में कुछ मिठाई के एक या दो डिब्बे भी रखे थे आपको मैं ये बता दू उन मिठाइयों में एक मिठाई रस भरी थी hmm. जो कि की दुकान आ, की थी। अब साहब साहब वो हम हम लोग खाते पीते आए और और जब बनारस स्टेशन पे उतरना हुआ तो बेहद भीड़ थी। और साहब हम, हमारी माता जी हमारे भाई साहब और शायद कोई और एक व्यक्ति मतलब एक महिला और थी हम लोग उतरे हम साहब उस वक्त भी शायद बारह तेरह साल की उम्र के ही थे और अपने आप को बच्चा ही समझते थे कुछ ज्यादा बड़ा नहीं समझते थे तो साहब हम कुछ ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लेते थे मगर हमने इतनी जिम्मेदारी अवश्य ली थी कि हम वो टीन का बक्सा एक तरफ से पकड़े हुए थे तो साहब वो टीन का बक्सा लेकर हम लोग उतर गए अब साहब उतर तो गए और जब गाड़ी मतलब गाड़ी से उतरे और स्टेशन के बाहर आ गए तब ये एहसास हुआ कि अरे टिफिन कैरियर तो डब्बे में छूट गया खजाना अब साहब टिफ़िन कैरियर ही नहीं छूट गया बल्कि वो जो रसभरी रस हमारे पिताजी को बेहद पसंद थी ऐसा नहीं कि हम लोग को नापसंद थी मगर पिताजी को बेहद पसंद थी अब चूंकि बरेली के रहने वाले और यदि बरेली से रसभरी आ रही है तो साहब ये तो नहीं मिलना ये बड़ा मुश्किल काम है ये बड़ी गड़बड़ हो जाती तो साहब वो रसभरी के डब्बे के लिए जब पिताजी को बताया गया बेहद नाराज हुए हम लोगों पर बोले कि आप लोगों में से कोई एक वहां क्यों नहीं रह गया आखिरकार वो डब्बा कैसे छूट गया अब साहब खैर हम लोग क्या कहते डांट तो खाली क्या करते माता ने भी हम लोग को बचाने का कोई ज्यादा प्रयास नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि ये जिम्मेदारी तो आखिरकार इन लड़कों की ही थी खैर पिताजी ने साहब फौरन मोटरसाइकिल उठाई स्टेशन गए और स्टेशन जाकर के उन्होंने पुलिस थाने से फोन करवाया कि वो पंजाब मेल अभी कहा तक पहुंची है। पता चला कि साहब पंजाब मेल जो है वो अभी शायद मुगल सराय से आगे निकल गई है और बिहार में घुस गई है होते होते उन्होंने बात करके पटना में जो जीआरपी था उस थाने में बताया कि पी वहां पर है और हमारा सामान ये छूट गया है ट्रेन में उसको आप निकलवाइए और निकलवा करके कल के पंजाब मेल से भिजवा दीजिए देखिए पिताजी की चलती इसलिए थी क्योंकि रेलवे स्टेशन पर वो इंचार्ज थे एक्साइज डिपार्टमेंट के आ, तो एक्साइज हा तो वो चूंकि रेलवे स्टेशन पर जो जीआरपी वगैरह थी उनसे उनका का था हर दिन का बस साहब पता चल गया कि पटना में उन्होंने वो सामान उतरवा लिया मगर अब साहब साहब पुलिस पुलिस तो तो ही है, उन्होंने कहा सामान तो मिल गया, मगर मिठाई खराब हो जाती, इसलिए हमने उसको धुलवा करके आपका टिफिन कैरियर हम पंजाब मेल से सुबह भेज रहे आप उतारवा लीजिएगा बस साहब पंजाब मेल से अगली सुबह 10 बजे दिन में हमारे पास कैरियर आ आ गया गया हाँ, और हाँ। और साहब हम लोगों की की खैर जो लानत होनी थी हुई हुई मगर तारीफ की बात ये है कि पापा जी जी ने जब फोन करवाया और ये सब हुई, तो वापस सामान हाँ, वास्तव में उस वक्त मतलब मैं तो यही कहूंगा कि ईमानदारी की पराकाष्ठा थी क्योंकि बीच में ट्रेन जो थी वो मुगलसराय में रुकी होगी उसके बाद आरा में रुकी होगी फिर बक्सर में रुकी होगी दानापुर में रुकी होगी हो और पटना में टाइम टेबल तो नहीं है मगर पंजाब मेल का टाइम मुझे याद है तो साहब वो दानापुर से भी चल के पटना तक भी पहुँच गई और वो टिफिन कैरियर जो था वो वैसे का वैसा ही डब्बे में मिल गया तो साहब ये एक बेहद दिलचस्प घटना जो ट्रेन यात्रा से संबंधित नहीं दुर्घटना इसको कहेंगे <laughs> आप तो कोई बात खाना नहीं। पाए पापा जी को तो मिली, नहीं। आ, बिल्कुल नहीं मिली नहीं नहीं बिल्कुल मिली तो साहब ये बातें हम करते रहेंगे तो ये ट्रेन यात्रा का भाग एक अब साहब बात आती है कि पिछली बार का गाना कौन सा था पिछली बार का गाना कौन सा था साहब अरे भाई बहुत ही मशहूर और मारूफ गाना था संघर्ष फिल्म का जब दिल से दिल टकराता है तो साहब ये गाना था तो कुछ लोगों ने पहचानने का कुछ प्रयास किया मगर यह गाना भी बहुत ज्यादा लोग नहीं पहचान गाना हम पालेट नहीं कर पाते ठीक है, है, तो <laughs> है साहब तो आज का गाना मैंने ऐसा चुना है जो की अक्सर इसके संगीत भी सुना गया है क्योंकि इसका संगीत इस गाने के कथानक से जुड़ा हुआ है तो चलिए साहब वो गाना ये रहा अच्छा तो गाना तो हो गया अब साहब इसके साथ में आपको जैसा मैंने वादा किया है अपने दोस्त ओपी पांडे साहब की चूड़ियां पुस्तक से एक और कहानी कहानी का नाम है इच्छा यह लीजिए कहानी इच्छा तुम्हारी बेटी क्या करती रहती है कुछ पढ़ाई भी करती है इस साल भी आईएएस प्री पास नहीं कर पाई पिछले साल से ही मैं कह रहा था कि दिल्ली चली जाओ दास गुप्ता कोचिंग ज्वाइन कर लो लेकिन कौन सुनता है मेरी न बेटा न बेटी और न ही मेरी पत्नी घर का सबसे नाकारा आदमी मैं ही हूँ एक बेटा है उसे फोटोग्राफ़ी का शौक़ हो गया है जनाब फोटो जर्नलिस्ट बनेंगे फ़ोटोग्राफर बनेंगे ये सारे अजूबे मेरे ही भाग्य में लिखे हैं जो मैंने ही पैदा कर दिए एक इन सबों की माँ है वह भी इन लोगों को समझाने की जगह मुझे ही समझाती रहती है जैसे कि मैं ही गलत हूँ जो अपने बच्चों को कुछ ढंग का बनाना चाहता हूँ सोचा था बेटा पढ़ने में काफ़ी तेज़ है तो आईआईटी से पढ़ाई कर किसी मल्टीनेशनल में लग जाएगा लेकिन नहीं उसे मेरी इच्छा की कोई चिंता नहीं उसे अपना शौक पूरा करना है आज मैं अपने समाज में कुछ कहने लायक भी नहीं रहा देखो छोटका का बड़का बेटा आईएएस हो गया भले ही अलाइड में हुआ हो लेकिन आईएएस तो हो गया ना उसका क्या रुतबा है छोटके को देखो कैसे सीना चौड़ा किए घूमता है जबकि वह केवल हेड क्लर्क है उपरयुक्त तो व्याख्यान कह लो या निराशा कह लो धर्मशिला यानी तिवारी तिवारी जी जी की पत्नी को हर हफ्ते दो तीन बार अपने अपने बच्चों के लिए पति प्रसाद से यह सब सुनना पड़ता था। ये क्रम पिछले एक साल से जारी है जब से उनका बेटा अनुज एमएससी भौतिक विज्ञान से टॉप करने के बाद फोटोग्राफी की लाइन में चला गया फिर तिवारी जी का पूरा ध्यान अपनी बेटी श्रुति की तरफ चला गया और उसे वे आईएएस बनाने का सपना देखने लगे अब श्रुति को रात में सपने में कौन आता है ये तो वही जाने लेकिन धर्मशीला का दिन खराब हो जाता है श्रुति पढ़ने में काफ़ी अच्छी है और उसने गणित से एमएससी भी किया है विश्वविद्यालय में उसकी दूसरी पोजिशन थी लेकिन अब आईएएस प्री में पास नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई इधर कुछ दिनों से उसने एक कॉलेज में पढ़ाना भी शुरू कर दिया है अब जवान बेटे बेटी को तिवारी जी सीधे तो कुछ कह नहीं सकते तो उसकी कसर अपनी पति धर्मशिला पर ही निकाल लेते हैं धर्मशिला को भी तिवारी जी से कोई शिकायत तो थी नहीं क्योंकि वो जानती थी कि किसी भी माता पिता की ये स्वाभाविक इच्छा तो रहती ही है कि हमारे बेटा बेटी कुछ अच्छा करें लेकिन तिवारी जी की घोर निराशा को देखकर उसे कष्ट भी होता कई बार उसने तिवारी जी को अपरोक्ष रूप से समझाने का प्रयास भी किया लेकिन तिवारी जी अपनी ही धुन में लगे रहते थे कुछ सुनने या समझने के लिए तैयार ही नहीं थे खैर उसने तिवारी जी से पूछा कि चाय पिएंगे तो चाय बनाऊं। तिवारी जी ने कहा मुझे बाहर जाना है तुम पी लो सुनाई पड़ी धर्मशिला ने किचन से ही पूछा श्रुति बेटी मैं चाय बना रही हूँ तुम भी पियोगी श्रुति ने कहा हाँ मेरी भी बना लो श्रुति ने आगे कहा कि मैं समोसे ले आई हूँ थोड़ी देर बाद धर्मशीला चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ गई माँ बेटी दोनों चाय पीने लगी श्रुति ने माँ के चेहरे पर चिंता का भाव देखा तो पूछा कि क्या आज पापा ने फिर कोई भाषण सुना दिया धर्मशीला ने गहरी सांस ली लेकिन कुछ कहा नहीं खैर श्रुति ने समझ ही लिया चाय पीते, पीते पीते बोली मम्मी मैंने आई मुंबई में रिसर्च के लिए अप्लाई किया आशा है हो जाएगा चिंता मत करो अभी माँ बेटी में बात हो ही रही थी कि बेटा अनुज भी आ गया आते ही बोला मम्मी मैं भी चाय पीऊंगा आते समय उसने श्रुति की बात सुन ली थी बोला आज पापा ने फिर भाषण दिया है क्या श्रुति बोली असल में पापा हम दोनों के भविष्य के लिए परेशान रहते हैं और कहें तो किससे कहें तो मम्मी को ही सुनना पड़ता है हम लोगों से कहकर तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी है क्योंकि मेरी कोई इच्छा आईएएस वगैरह बनने की तो है ही नहीं मैं खुद को एकेडमिक लाइन में ही रखना चाहती हूं और रही तुम्हारी बात तो तुमने भी तो साफ साफ कह दिया है अनुज बोला लगता है पापा ने हम लोगों के निर्णय को कुछ ज़्यादा ही दिल पर ले लिया है इतने में धर्मशिला चाय लेकर आ गई बोली कुछ ज़्यादा नहीं तुम्हारे पापा ने ज्यादा दिल पर ले लिया है यह बात तो उसने जरूर कही और कहा कि मुझे उनकी गहरी निराशा देखकर बड़ी चिंता होती है इस निराशा को दूर करने के लिए कोई ना कोई ना उपाय तो मुझे ही करना पड़ेगा खैर इस घटना को हुए लगभग एक सप्ताह बीत चुका था आज तिवारी जी सुबह से ही बड़े रोमांटिक मूड में थे अब रोमांटिक मूड में क्यों थे ये तो वही जाने लेकिन धर्मशिला से बोले बच्चे तो हैं नहीं खाना मत बनाओ चलो आज होटल में खाते हैं दोपहर में दोनों ने होटल कनिष्क में खाना खाया और फिर पास ही के सिनेमा में जाकर द कश्मीर फाइल देखकर दोनों लौट आए जब दोनों शाम की चाय पी रहे थे तो धर्मशिला ने कहा तिवारी जी अगर आप बेवजह नाराज़ ना हो तो एक बात कहूँ तिवारी जी पूरे मूड में थे बोले मेरी जान आज जो कहना है सो कहो आज मैं केवल सुनूंगा धर्मशीला चौंक गई बोली क्या बात है तिवारी जी ऐसा निर्णय क्यों कर लिया तिवारी जी बोले भाई एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बोलता हूँ और किसी की कि सुनता नहीं तो मैंने सोचा कि चलो शुरुआत घर से ही करते हैं और यह तय किया कि सप्ताह में हर मंगलवार को मैं दूसरों की सुनूंगा और खुद कम से कम बोलूंगा मुझे अब ऐसा लगता है कि नहीं सुनने के कारण मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खो भी दिया है धर्मशिला बोली पतिदेव महोदय यह आत्मा आलोचना करना कब से शुरू कर दिया तिवारी जी हंसकर बोले समझ लो आज से ही और दोनों हंसने लगे धर्मशिला ने कहा देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने जीवन में जो नहीं कर पाए अपने बच्चों से तुम वही काम करवाना चाहते हो जो कुछ तुम नहीं पा सके वो बच्चों के माध्यम से पाना चाहते हो अब बच्चे तो ठहरे 21वीं सदी के माँ बाप की बात मानने को कौन कहे उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं और तुम इसी कारण मन ही मन बहुत दुखी रहते हो देखो बच्चों से आशा और अपेक्षा करना हर माँ बाप के लिए स्वाभाविक ही है लेकिन ये अपेक्षाएं एक सीमा तक करना ही ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों द्वारा तुम्हारी इच्छाओं की जो अवहेलना की जा रही है उससे तुम बहुत ही निराश हो और यही निराशा तुम्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रही है इसे निराशा से जल्दी से जल्दी बाहर निकलो नहीं तो तुम्हारे मन और शरीर पर इसका बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ेगा आज जो कुछ भी मैं और तुम हैं उसे ईश्वर ने ही तो दिया है ईश्वर ने हमारे बच्चों के लिए भी कोई ना कोई योजना तो बनाई ही होगी ईश्वर पर विश्वास करके अपनी निराशा छोड़ दो और जीवन खुशी से गुजारो तय है कि तुम्हारे निराश होने से कुछ होने वाला तो है नहीं ईश्वर जो करेगा ठीक है ही करेगा तिवारी जी जोर से हंसती है और बोले चलो आज मेरी जगह तुमने ही भाषण दे दिया अब चूंकि यह तुम्हारा पहला भाषण है इसलिए तुम्हारी सलाह को मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूं धर्मशीला भी हंसते हुए बोली चलो पत्नी की कोई बात तो मानी तो साहब ये कहानी सुनकर क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके आगे क्या हुआ ये भी जानना चाहिए हा हमें तो लगा साहब हम आपको सच बताएं इसके आगे हुआ ये कि हम एक बात समझ में आई कि माता पिता अपने सपनों को अपने बच्चों में देखना चाहते हैं इसके लिए वो परेशान रहते हैं लानत मलानत करते हैं बातें कहते रहते हैं मगर बच्चों ने आगे क्या किया इसका अब देखते हैं हुआ यू कि इस कहानी में इसके बाद वो दोनों बच्चे अपने अपने क्षेत्र में बेहद आगे बढ़े और उन्होंने अपने माता पिता का नाम वास्तव में रोशन किया क्योंकि वह लड़की बाद में आईआईटी मुंबई में ही प्रोफेसर बनी और उनका बेटा एक नामी गिरामी फोटोग्राफर बना तो साहब अब अगर जो कहानी हम वहीं पर छोड़ देते ना तो शायद आपके मन में एक संदेह रह जाता कि क्या वास्तव में इच्छा करना इतना बुरा है नहीं साहब इच्छा करना कभी बुरा नहीं होता नहीं। हाँ उनको ही उल्टा बोल के टेढ़ा बोल के दुख पहुंचाते हैं जानते बुझते नहीं होता होगा ये काम क्योंकि भविष्य तो दिखाई नहीं देता हो जाता है की पता चला हम जिन बच्चों के ऊपर प्राण मतलब कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं मगर चलिए साहब तो इसके साथ ही, ही इस हफ्ते की बात समाप्त करते हैं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे आपने अपना समय दिया है इसके लिए हम आपके आभारी हैं आपको धन्यवाद कह रहे हैं और आपसे ये कहते रहेंगे कि भैया बातें करते रहिएगा जैसे मकर संक्रांति में आप पतंगे उड़ाएंगे ना तो साहब ये जो पतंगे हैं ना बातों की तरह हैं आप जितना इन बातों को ढील देंगे पतंगे यानी बातों की पतंगे उतनी ही दूर तक चलती जाएंगी वो चलती जाएंगी और चलती जाएगी वेरी गुड चलिए साहब मकर संक्रांति तो और नमस्कार फिर मिलेंगे। गाड़ी को देख कैसी है नेक अच्छा बुरा ना देखे गाड़ी को देख कैसी है नेक सबको चली